अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के पांच मंत्रों का विचार भाष्य के साथ हो चुका है छठवें मंत्र का विचार प्रारंभ होना है पांचवें मंत्र के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार के साधन के रूप में बताए गए जो सत्यादि चार साधन हैं उनमें से सम्यक ज्ञान यह पूर्वोक्त ही है वह प्रधान साधन है ब्रह्म साक्षात्कार का सम्यक ज्ञान है ओंकार आलंबनक तत्वशी वाक्यार्थ भावना यह ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अशुभ संस्कार रूप दोषों का निवर्तक होता है और ब्रह्म साक्षात्कार का अशुभ संस्कार नामक दोष निवृत्ति द्वारा प्रधान साधन बनता है और इसके सहयोगी साधन हैं सत्य ब्रह्मचर्य और तप और इन चारों का अनुष्ठान कादाचित्त नहीं है कभी किया कभी नहीं किया अपितु सर्वदा अनुष्ठित जो सत्यादि त्रय सहकृत सम्यक ज्ञान है उससे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है इस साक्षात्कार को बताया गया आत्मलाभ सत्य लभ्य तपसा हेश आत्मा यह वाक्य आत्मलाभ को यानी अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक साक्षात्कार को यह साक्षात्कार ही आत्मलाभ है इसका साध्य रूप से निर्देश कर रहा है आत्मलाभ का और साध इसके साधन के रूप में पांचवे मंत्र के पूर्वार्ध में जितने भी पद हैं चार सम्य ज्ञानेन तपसा ब्रह्मचर्य और इन चारों के साथ अन्वित होने वाला एक अंतिम पद है नित्यम तो नित्यम सत्यन नित्यम तपसा नित्यम ब्रह्मचर्य सहकृतन सम्यक ज्ञाने नित्यम सम्यक ज्ञाने का अर्थ निकलेगा हमेशा अनुष्ठित जो सत्य हैं तप हैं ब्रह्मचर्य है इनसे सहकृत वाक्यार्थ भावना वाक्यावनाप तत्वपासना से आत्मलाभ होता है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है इसे कहा गया पूर्वार्ध के द्वारा पंचम मंत्र के ओ सत्य बताया गया मिथ्या वदन परित्याग हमेशा प्रामाणिक प्रिय भाषण अप्रिय वर्जित प्रिय सत्यवदन रूप एक साधन है सत्यन शब्द से ग्राह्य और वो हमेशा ही सत्य भाषण और तप है मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह रूप तप और ब्रह्मचर्य मैथुन असमाचरण और अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुष्ठेय जो तत्व की उपासना है उसका अनुष्ठान हमेशा ये सम्य ज्ञान है इससे चित्त सर्वदा निर्दोष होता है अहम ब्रह्माष्टमी इस साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जितने भी चित्तगत दोष हैं वह समाप्त हो जाते हैं और जिसके ये साधन परिपक्व हो गए हैं उसकी पहचान है कि चित्त निर्मल होगा और उसमें तत्वमशादी महावाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा आत्म साक्षात्कार होगा यही आत्मलाभ है और यह आत्मलाभ क्या कराएगा वो समुल अध्यास का निवर्तक होगा और अध्यास की निवृत्ति होती ही होते ही भ्रांति की निवृत्ति होती ही होते ही जो अपने आप को अपने तात्विक स्वरूप के अज्ञान के कारण अलग सा समझ रहा था वह उसे अलग सा दिखाने वाले अज्ञान की निवृत्ति होने से अपने तात्विक स्वरूप में अवस्थित होगा यही है अप जीव मात्र का तात्विक स्वरूप है ब्रह्म तात्विक यानी वास्तविक और उस स्वरूप में जीव का अवस्थान जीतेजी होना ये है जीवन मुक्ति और तात्विक स्वरूप उसका अपना है ही है तो उसमें अवस्थान है उस स्वरूप से अलग सा दिखाने वाली आविद्या की निवृत्ति यही तात्विक स्वरूप में अवस्थान है प्रतिष्ठा है और ये जैसे ही समाप्त होगी अविद्या तो वह स्वस्वरूप से ही हमेशा अभिव्यक्त रहेगा और जीते जी जिसका ब्रह्म रूप में अवस्थान है उसी का फिर विधेय कैवल्य होता है जीव तो यश्य कैवल्यम विधे विधे है सच केवलम यह वाक्य बताता है कि प्रारब्ध के भोग करके शांत होने पर वही निर्विशेष ब्रह्म भाव में पूर्ण रूप से अवस्थित होता है हाँ जीते जी जो निर्विशेष में अवस्थित है तो इस प्रकार एक प्रकार से पूर्व मंत्र से बताए गए सम्यक ज्ञान के सहयोगी के रूप में जो तीन साधन हैं सत्य तप ब्रह्मचर्य इन तीन साधनों में से भी प्रधान साधन हैं यानी मुख्य सहयोगी है तो तीनों सहयोगी लेकिन तीनों सहयोगी होने पर भी सबका सहयोग एक जैसा नहीं होता कोई जो है पूर्ण सहयोग करता है कोई कम सहयोग करता है कोई उससे भी कम सहयोग करता है तो ये जो तीन सहयोगी साधन हैं सम्यक ज्ञान के आत्मलाभ के प्रति इनमें उत्तम सहयोगी यदि कोई है तो वह है सत्यरूप साधन और इस सत्यरूप साधन की प्रशंसा करने के लिए उसे अधिकारी अपना ले इसलिए प्रशंसक यह षष्ट मंत्र आ रहा है वो तीनों साधनों की प्रशंसा नहीं कर रहा है इन तीन साधनों में से जो विशिष्ट सहयोगी है सत्य उसकी प्रशंसा करने वाला यह साधन है सत्य सत्यमेव जयते इत्यादि मंत्र इसलिए इस मंत्र का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान मुद्रित भाष्य में तो पाठ हैं सत्यादि साधन स्तुत्यर्थो अयम अर्थवाद तो सत्यादि में आदि शब्द घटित पाठ रहेगा तो आदि शब्द किसका ग्राहक होगा फिर तो वो माना जाएगा जो सम्यक ज्ञान के सहयोगी के रूप में बताए गए बाकी दो तप और ब्रह्मचर्य इसका परामर्शक लेकिन जो सत्यमेव जयते नादृतम यह मंत्र आरा है इसमें तप और ब्रह्मचर्य का कहीं पर भी नाम नहीं है सत्य की ही महत्ता बताई जा रही है इसलिए आदि शब्द से उसे ग्रहण करना तो उचित नहीं है तो टिप्पणी कार को यह आदि शब्द अनुचित प्रतीत हुआ और कई मुद्रण दोष लगा तो इसलिए प्रकाशांतर जो अन्य अन्य प्रकाशन है उन्हें भी देखा होगा उन्होंने और उनके पास एक लिखित भाष्य की पुस्तक मिली तो उसमें देखा तो केवल सत्य साधन स्तुत्यर्थो अयम अर्थवाद ऐसा वाक्य मिला आदि शब्द रहित और वह आदि शब्द रहित वाक्य ही उचित प्रतीत हुआ इसलिए टिप्पणी में टिप्पणी लिखा बड़े महाराज जी ने कि लिखित पुस्तक में तो सत्य साधन स्तुत्यर्थो अयम अर्थवाद ऐसा पाठ है और युक्तस चासो यह अपने से लिख करके कहते हैं कि असो यानी लिखित पुस्तक में जो आदि शब्द रहित पाठ है वह युक्त है उचित है क्योंकि सत्य में वजयते इस वाक्य में अकेले सत्य रूप सहयोगी की ही प्रशंसा की जा रही है महात्म्य बताया जा रहा है इसलिए उसी का अर्थवाद माना जाएगा ओ तो सत्य साधन स्तुत्यर्थो अयम अर्थवाद यह अवतरण वाक्य हुआ अब षष्ट मंत्र का उच्चारण कर लें सत्यमें जयते नाद्रित सन्था वितो दिवयान येनाक्रम्त परमं निधानम् सत्य में व जयते जी जय धातु हैं परस्मयपदी और यहाँ पर जयते ऐसा आत्मने प्रयोग है वह छांदस समझना लोक में तो हो जाएगा जयती आत्मने पद होगा तो जयते और परस्मै पद होगा तो जयती तकार में एकार की मात्रा रहेगी तो आत्मने पद एकार की मात्रा रहेगी तो परस्मयपद माना जाता है और धातु के तीन प्रकार होते हैं यहाँ जी धातु हैं जय अर्थ में धातु तीन प्रकार के होते हैं आत्मनेपदी परस्मयपदी और उभयपदी आत्मनेपदी धातु से केवल आत्मने पद ही संज्ञक प्रत्यय होते हैं कुछ प्रत्यय होते हैं उनकी आत्मने पद संज्ञा और परस्मय पद पदी जो धातु होंगे उनसे होंगे परस जो आत्मने पद संज्ञक नहीं हैं पर, परस्मयपद संज्ञा है जिनकी ऐसे प्रत्यय और उभयपदी धातु होते हैं कुछ जिनसे आत्मने पद भी और परस्मयपद भी दोनों होते हैं कौन से परस्मय होंगे कौन से आत्मने पदी मात्र होंगे और कौन से उभय पदी होंगे इसे पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी में बताया है उनका लक्षण किया है और उनमें से ये जो जी धातु हैं तीन प्रकार के धातु में से वो केवल परस्मयपदी है, उभय पदी भी नहीं आत्मने पदी भी नहीं लेकिन सत्य में व में आत्मने पद प्रयोग हुआ ये लौकिक दृष्टि से तो शुद्ध नहीं है लेकिन वेद में तो पाणिनि जी ने ही कहा है और पतंजलि जी ने महाभाष्यकार ने कि छंदसी दृष्टानुविधि वेद में तो जो शब्द प्रयोग हुआ वही शुद्ध प्रयोग माना जाएगा उसे लौकिक नियमों में पुरुष लौकिक यानि पुरुषों के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उस नियम में वैदिक प्रयोग का माप तोल नहीं होगा परीक्षण नहीं किया जाएगा ये उचित है कि अनुचित है ओ पौरुषेय नियम जो पाणनीय शास्त्र में बताए गए व्याकरण शास्त्र में बताए गए उनका पालन करता करना होता है हम लोगों को जो संस्कृत भाषा बोलनी है लिखनी है तो उसके लिए फिर शुद्धि अशुद्धि का व्याकरण के अनुसार नियम का पालन करना होता है और वेद तो ये पौरुषेय व्याकरण के नियमों से ऊपर है वहाँ तो पुरुषों को उस नियम की कल्पना करनी है जो वेद में शब्द प्रयोग हुआ वह जिससे वह उचित ठहरा सकें ऐसा नियम बनाना यदि बनाना है तो और सब वैदिक प्रयोगों के अनुकूल नियम बनाना बड़ा कठिन इसलिए लिखा कि छंदसी दृष्टानुविधि यानी पतंजलि जी के महाभाष्य में मिलेगा वेद में छंदसी यानी वेदे दृष्टानुविधि का अर्थ जैसा शब्द प्रयोग हुआ वही उचित है वैसी आप कल्पना करो नियम की यदि करना है तो व्याकरण शास्त्र में उसे बांधना है तो लेकिन व्याकरण शास्त्र का नियम ये कहता है इसलिए ये प्रयोग गलत होगा वेद में ये नहीं तो छांदस प्रयोग माना जाता है तो आत्मनिपथ छांदस है इसलिए जयती अर्थ निकलेगा तो जयती का कर्ता सत्य पदार्थ है तो सत्यम एवं जयते लोक में होगा सत्यम एवं जयती एवकार का व्यावर्त बताया गया ना नानृतम यानी अन न जयति सत्यम एवं जयति तो सत्य शब्द का वाच्यार्थ तो है अप्रिय वर्जित प्रिय, तो प्रिय प्रामाणिक भाषण ये सत्य शब्द से लेना और इसी का लोक में जय होता है यानी विजय होती है अंधितम है मिथ्या भाषण अप्रामाणिक भाषण और अप्रामाणिक भाषण की विजय नहीं होती हैं ये अर्थ हैं तो सत्य की ही विजय होती हैं असत्य की नहीं ये जो कहा जाता है इसे यहाँ सत्य पद का वाचार्थ और अंधृत पद का वाचार्थ मात्र लेते हैं तो ये धर्मरूप है, सत्यवदन यह क्रिया है क्रिया बिना क्रियावान के नहीं होती कारक के बिना नहीं होती कर्ता रूप जो कारक हैं उसके आश्रित रहती हैं तो जिसके बिना यह क्रियात्मक धर्म अनुपपन्न है स्वतंत्र यह सत्यवदन और अंधित वदन इनकी जय पराजय लोक में नहीं देखी जाती सत्यवादी की विजय होती है अंधित की पराजय होती है सत्यवादी को छोड़कर के केवल सत्यवदन और अंधृतवादी को छोड़कर के केवल अंधृत ये दोनों आपस में कहीं शास्त्रार्थ या युद्ध नहीं करते कि सत्य असत्य को अंधित को पराजित करें और अपनी विजय प्राप्त करें ऐसा ये दोनों क्रियाएँ क्रियावान को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से कहीं एक दूसरे से टकराती नहीं है लेकिन दो व्यक्ति लोक में यदि हैं उनमें से एक सत्यवादी हैं दूसरा अंधित वादी है और दोनों यदि कहीं स्पर्धा में हैं वाद विवाद कर रहे हैं या युद्ध कर रहे हैं तो जीतेंगे सत्यवादी इसलिए यहाँ पर सत्य शब्द से लक्षणा से लेना सत्यवादी को अंधित शब्द से लेना अंधित को लक्षणा से सत्य का वाच्यार्थ तो सत्यवदन क्रिया होगा आध्रित शब्द का भी वाचार्थ होगा आंध्रित वदन रूप क्रिया लेकिन स्वतंत्र ये धर्मरूप होने से दोनों सत्य पदार्थ आंध्रित पदार्थ अपने धर्मी को छोड़कर के कहीं पर भी विजयी या पराजयी होते हुए नहीं देखे गए इनका विजय या पराजय होगा आश्रित रह करके धर्मी के। यह जिसमें रहते हैं उनका विजय होगा सत्य जिसमें सत्यवदन जिसमें रहता है इसलिए सत्य शब्द से लक्षणा से सत्यवादी को लेना तो सत्यम एवं जयते का अर्थ है सत्यवादी एव जयते सत्यवादी सत्य की ही विजय होती है लोग और न आध्रितम अंधित की विजय नहीं होती है उसे हारना पड़ता है तो केवल ये लौकिक न्याय से मात्र युक्ति से मात्र सत्य में बलवत्ता और अंधित में दुर्बलता है ऐसी बात नहीं सत्यवदन बलवान हैं आंद्रित वदन है। दुर्बल है ये केवल लोक में देखा जा रहा है सत्यवादी की असत्यवादी पर विजय इतने मात्र से निश्चित होता हो ऐसी बात नहीं है तो युक्ति से निश्चित होना हुआ शास्त्र भी सत्य को बता रहा है बलवान विशिष्ट आंद्रित की अपेक्षा इसलिए उत्तराध में क्या नाम है बाकी अवशिष्ट जो तीन पाद हैं वह शास्त्र सम्मत सत्य की आंद्रित की अपेक्षा विशिष्टता बता रहे हैं सत्य न पंथा विततो देन पंथा यानी मार्ग शास्त्र ने बताए हुए मार्ग हैं तीन उनके अलग अलग तीन नाम भी हैं मार्ग के शास्त्रीय मार्ग के एक का नाम है देवयान दूसरे का नाम है पितृयान और तीसरे का नाम है जायस्व मृयस्व इन तीन नाम वाले तीन मार्ग लोक में प्रसिद्ध हैं तो पंथा शब्द से तो मार्ग कुलिया जाएगा सामान्य रूप से तीनों को का वाचक पंथा शब्द हैं तो पंथा कह कहते ही मार्ग आएगा और मार्ग कहने से तो तीनों मार्ग हैं तो और ये कहा जा रहा है कि सत्यन पंथा वि ततः वी ततः का अर्थ है विस्तीर्ण विस्तीर्ण का अर्थ है छिन्न रूप से चल रहा है खंडित नहीं हो रहा है अखंड चल रहा है जैसे गोमुख से गंगो गंगा सागर तक गंगा जी वितत है अखंड प्रवाहित है, खंडित नहीं है ऐसे ये जो पंथा हैं मार्ग हैं उसे कहा जा रहा है कि सत्यन वी तथा और सत्य शब्द से सत्य में व जयते में लक्षणा से जिसको लिया था उसी को यहाँ पर भी लेना सत्यना यानी सत्यवादिना पंथावी तथ का अर्थ हैं चल रहा है बंद नहीं पड़ा है उस मार्ग को बंद पड़ा हुआ माना जाता है जिस पर कोई पथिक जाता ही नहीं है तो वह आवागमन के लिए माना जाता है बंद है जा नहीं रहा है कोई तो खंडित हो गया और जिसमें जाते हैं कोई प्रतिबंध नहीं है उसे कहा जाएगा वितत है सालू है चल रहा है मार्ग बंद नहीं पड़ा है तो ये पंथा यानि मार्ग विततत है यानि चालू है चल रहा है मृत्यु लोक से शुरू होता है और जाता है ब्रह्मलोक पर्यंत एक मार्ग वह सत्यवादी से अवीत है तत है का मतलब चल रहा है सत्यवादी उसमें जा रहे हैं सत्यवादी के लिए खुला है बंद नहीं है तो वो पंथा कहने से तो हो गया सामान्य तीनों मार्ग तो सत्यवादी क्या इन तीन में से कौन से मार्ग से जाएगा तो इसलिए पंथा का विशेषण है देवयान तो देवयान नामक जो पंथा है वह पंथा सत्यवादि ना वि तथ वि तथ का अर्थ है देवयान मार्ग सत्यवादी के द्वारा आज भी प्रवृत्त है सत्यवादी आज भी उस मार्ग से जा रहे हैं निर्भय होकर के उस मार्ग में देवयान नामक जो मार्ग है संसार में सबसे उत्तम स्थान हिरण्यगर्भ लोक जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है को पहुंचाता है सीधे वहीं पहुंचता है बीच में कहीं पर भी उस ऐसा एक राजमार्ग है मानव शरीर से निकला मूर्धा से सत्यवादी जीव और देवयान पंथा में उसने प्रयोग कर दिया तो एक प्रकार से इतना लम्बा ओवरब्रिज बना हुआ है बीच में उस पुल से आप उतरना चाहेंगे तो कोई यू टर्न नहीं है ब्रह्मलोक तक सीधा पहुंचाता है और न तो कोई अलग से लिंक मार्ग है कि इसमें से निकल करके जाए उसमें प्रवेश हुआ तो सीधा जाकर के ब्रह्मलोक में ही रुकेगा बीच बीच में ले जाने वाले जो लोग हैं वो बदल जाते हैं यान आतिवाहिक देवताएं लेकिन यात्री और मार्ग नहीं बदलता वही मार्ग है उस मार्ग के प्रबंधक बदलते जाते हैं यहाँ से यहाँ तक प्रबंधक ये हैं, यहाँ से महा तक प्रबंधक वो हैं, वो अलग बात है पहुंचाने वाले उन्हें देवदूत कहा जाता है और वो ओ ब्रह्म तक सीधे पहुंचाते हैं बीच में इधर उधर कहीं पर भी लिंक रोड साथ में दिया ही नहीं है वो सत्यवादी के द्वारा अवीत है अवीत हैं का मतलब विस्तीर्ण है आज भी प्रवृत्ता है सुनसान तो नहीं रहता, शायद आज, रहता आज भी आज क... उपासकों की कमी नहीं है से से हाँ। तो आज भी जाते हैं सर्वथा प्रतिबंधित नहीं है भीड़ तो उस समय भी ज्यादा नहीं होती है उसमें जाने वाले जो हैं हमेशा ही कमी रहती है यदि उस समय भी बहुत ज़्यादा होते तो हरिश्चंद्र की और युधिष्ठिर की ही आज चर्चा न होती बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना उनकी लंबे समय तक चर्चा नहीं चलती जो अंगुली पर गिनने वाले होते हैं वही उदाहरण के लिए सत्य के पालन के लिए इन्हीं उदाहरण देते हैं का अर्थ है उस समय भी यही थे इनसे बहुत ज़्यादा नहीं थे सब समय समय पर जब भगवान के अवतार हर युग में हो रहे हैं पहले तो और भी होते रहे और होते कब हैं यदा यदा धर्म से ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थानम धर्म से तो इसलिए माना जाएगा कि उस समय बीच में हाँ अवतार पूरा हुआ और दूसरे अवतार के आने के पहले पहले जो पहला वाला अवतार कार्य संपन्न हुआ उस बीच में थोड़े धर्म की स्थापना करके भगवान जाते हैं तो कुछ समय के लिए इन वैदिक साधनों को अपनाने वाले लोगों की अधिकता होती है और धीरे, धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे कम होते जाते हैं अधर्म बढ़ता है धर्म न्यून होता जाता है तो फिर अवतार का समय आता है तो उस पीरियड में थोड़ा अधिकता रहती हैं और उसमें भी ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्मलोक के ही अधिकारी बहुत ज़्यादा होंगे स्वर्ग आदि के लिए भी सकाम पुण्य कर्म करने वाले हो सकते हैं ज़्यादा तो ये मार्ग जो हैं जो वीआईपी मार्ग बने हुए रहते हैं उसमें सो एक हाथ दो ही तो वीआईपी आई पी निकलते बहुत ज़्यादा वीआईपी थोड़ी होता है मुंबई में इतनी सारी भीड़ होती है लेकिन राजभवन के लिए वाल्केश्वर से उधर खाली हमेशा गेट बंद ही रहता है वहाँ जो है जब राज्यपाल या उनको मिलने जुलने वाले लोग आते जाते हैं उसी समय खुलता है वही गाड़ियाँ निकलती हुई दिखती है कोई भीड़ नहीं ऐसे वीआईपी लोग ही ब्रह्मलोक जाते हैं ना संसार में जो उपासक हैं लेकिन वो बंद नहीं पड़ा है इसलिए वित तो है यानी प्रवृत्त है और जाम में फंसना नहीं पड़ता कोई कोई जाते हैं उससे प्रवृत्त हैं लेकिन कोई कोई जाते हैं पहले भी कोई कोई जाते हैं तो सत्येन पंथ अभी तो देवयान हा। तो देवयान नामक मार्ग तीन मार्गों में से सत्यवादी के द्वारा प्रवृत्त है चल रहा है उस देव देवयान मार्ग की विशेषता बताई जा रही है कि अप्तकामा ऋषय ये नक्रमती क्रम पद विक्षेपे धातु आत्मनेपदीया इसलिए यहाँ तो हुआ इसे तो क्रमते ऐसा करना ये आप्तकाम ऋषय आक्रमें तक आपकाम यानी तृष्णारही तो हाँ क्या हाँ पर स्वयं पदी।, पदी है तो आक्रम्ते भास्कर भगवान क्रम्ते कर रहे हैं ना थ तो ये जो हैं ऋषय आक्रमणते और जो उस मार्ग से जाने वाले हैं वो कौन हैं तो ऋषि लोग ऋषि शब्द से यहाँ पर लेना उपासकों को ऋषि धातु हैं ज्ञानार्थक इसलिए ऋषि का अर्थ है ज्ञानी और ज्ञानी का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कारवान नहीं सगुण ब्रह्म ज्ञानवान सगुण ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान है उपासना सगुण ब्रह्म विद्या और सगुण ब्रह्म विद्या जिनकी परिपक्व है यानी उपासना का परिपाक जिनके हुआ है उन्हें कहा जाता है यहाँ पर ऋषि शब्द से तो ऋषयो ये न क्रमते गति ये पथादेव देव यान ये न ये देवयान मार्ग का पर परामर्श सर्वनाम है तो जो देवयान सत्य से वित है उस देवयान से देवयान मार्ग से कौन जाते हैं उस मार्ग के पथिक कौन हैं तो ऋषि लोग उपासका क्रमन्ते ये न मार्गेण कैसे उपासक तो आपकाम उपासक आप्तकाम उपासक का अर्थ है रहित उपासक तो तृष्णा से लेना उपासना के फलभूत ब्रह्मलोक की प्राप्ति विषयनी इच्छा से अतिरिक्त जो इच्छाएं विषयों की स्वर्गादि तक की जो इच्छाएं हैं आहिक विषयभोग से लेकर के पारलौकिक में स्वर्ग पर्यंत के जो विषय हैं जो ब्रह्मलोक में मिलने वाला आनंद है सुख है उस सुख की अपेक्षा जो निकृष्ट निकृष्ट सुख है सौ गुना कम सुख होगा उससे विराट लोक में फिर उससे भी वो बृहस्पति इंद्र ये सब बताया है ना आनंद मीमांसा में तो हिरण्यगर्भ को जो सुख बताया है उस सुख से निकृष्ट सुख की तृष्णाएं जिनकी शांत हो गई है वे हैं आप्त बाकी सुख की इच्छा यदि नहीं है तो माना जाता है वो सुख प्राप्त है वहाँ कहाँ है ना? या तो वो सुख जिस साधन से प्राप्त होता है वो साधन जिसके पास है या उस सुख के प्रति पूर्ण वैराग्य जिसके चित्त में है उसे माना जाता है उस सुख का अधिकारी तो इंद्र को मिलने वाला सुख या तो इंद्र बनने का जो साधन है सौ जन्म ले लेकर के मनुष्य के करता रहें यज्ञ सौ यज्ञ कर ले या तो एक ही जन्म में सौ यज्ञ कर ले तो इंद्रपद मिलता है सौ अश्वमेध करने से और फिर वो पूरे यज्ञ हो गए और इंद्र बन गया तो इंद्र बन करके उसे इंद्रपद का सुख मिल रहा है और उस सुख के प्रति उसमें विद्यमान दोषों का दर्शन होने से वैराग्य जिसको है विवेकपूर्वक वो दोनों का चित्त एक जैसा रहता है इंद्र को वो सुख प्राप्त है इसलिए उस सुख के प्रति वित्रष्ण है और वैराग्यवान में उस सुख के प्रति दोष दर्शन होने से वित्रृष्णा है ऐसे ब्रह्मलोक की अपेक्षा नीचे के जितने भी सुख हैं उन सुखों के प्रति विवेकपूर्वक वैराग्य के कारण तृष्णा रहित हैं जो उसे कहा जाएगा आप्तकाम उपासक तो आप्तमा ऋषय का अर्थ है ब्रह्मलोक से निकृष्ट सुख के प्रति वैराग्यवान उपासक जिस देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं वह देवयान मार्ग सत्य से वीत है विस्तीर्ण है प्रवृत्त है सत्य से प्रवृत्त है तो ये कहाँ जाते हैं ये नाक्रमंती ऋषि कामा तो वी तृष्ण उपासक जिस मार्ग से जाते हैं वो मार्ग सत्य देवयानाख्य मार्ग सत्य से वित है कहते हो तो इस देवयान मार्ग से कहाँ जाया जाता है तो वो कहते हैं यहाँ तो सत्यस्य तत् इसमें सत्यस्य में षष्टि हैं संबंधा में तो सत्य का तत् यानी संबंधी साध्य सत्यस्य का अर्थ है सत्य संबंधी तत यानि साध्यम यत्र यानि यत्र ब्रह्मलोके तो जिस ब्रह्मलोक में सत्य साधन का साध्य है उस ब्रह्मलोक में आप्तकाम ऋषि जिस मार्ग से जाते हैं वह मार्ग सत्य से वित है सत्यवादी से वितत है वो साध्य क्या है सत्य का तो क्रम मुक्ति पाने वाले केवल ब्रह्मलोक की मात्र प्राप्ति नहीं करते तो सत्य के साध्य को बताया जा रहा है परमम निधानम शब्द से ग्राह्य जो अर्थ है सत्य से तत् तो अर्थ हुआ सत्य का साध्य सत्य है जिसका साधन वह कौन है तो वो है सत्य न लभ्य एश आत्मा तो ऐसा आत्मा से आत्म तत्व को बताया था ना तो शब्द से ग्राह्य जो सत्य का साध्य है आत्मा यानी पा आत्मा का तात्विकवरूप वो शब्द से ग्राह्य है और वह यत्र यधान निधि यते तत्त निधानम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो उसका अर्थ होता है जिसमें स्थापित किया जाता है निउपसरपूर्वक धा धातु स्थापना अर्थ में होता है ना तो जहाँ रखा हुआ है जिस ओ तो निधान निधियते का तो अर्थ निकलेगा जिसको रखा है वह रखी हुई वस्तु और यत्र शब्द से लेना है जिसमें रखी है वह स्थान तो जब परम निधान शब्द से हम संसार के अधिपति हिरण्यगर्भ को लेते हैं तो अर्थ निकलेगा हिरण्य गर्भ जहाँ पर अभिव्यक्त है स्थित हैं परमेश्वर के द्वारा स्थापित है पूर्व कल्प में संसार के अधिपति बनने के लिए जिन्होंने उपासना की कार्य ब्रह्म की अहंग्रह उपासना और इस कल्प में परमेश्वर ने जिन्हें स्थापित किया वो है वो हैं हिरण्यगर्भ गर्भ जीवन मुक्त है हिरण्यगर्भ के दृष्टि में पूर्वों में तो अज्ञान था इसलिए हिरण्यगर्भ बने और हिरण्यगर्भ बनने के बाद में पुरुष विद ब्राह्मण में बताया गया ना उत्कृष्ट उपाधि प्राप्त हुई तो उन्हें थोड़े से विचार मात्र से बिना उपदेश के स्वरूप का बोध हुआ अहम् ब्रह्मास्मि इस रूप में और बाद में जीवन मुक्त है अब तो जीवन मुक्त महापुरुष को श्रुति स्मृति युक्ति और विद्वानों की अनुभूति ब्रह्मरूप ही बताती है ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति ज्ञानी तात्म में और जिसकी अहंता जहाँ है वह वही हैं यह युक्ति ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी की अहंता ब्रह्म में होने से ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही हैं अज्ञानी की अहंता देह में होती है इसलिए वह मनुष्यादि ही हैं और विद्वान की अनुभूति और शरीर में रहने पर भी मैं शरीर हूँ ऐसा उनका अनुभव नहीं होता चिदानंद रूप शिवो अहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्ता ये उनकी अनुभूति होती हैं तो वह हिरण्यगर्भ हमारे दृष्टि में और शास्त्र के दृष्टि में और विद्वानों के दृष्टि में हिरण्यगर्भ है ब्रह्म ही परम यानी उत्कृष्ट निधानम वो है परमात्मा और वह जिस लोक में स्थित है हिरण्यगर्भ रूप परमात्मा जिसमें जिस लोक में स्थित है वह ब्रह्मलोक आप्तकाम ऋषि देवयान मार्ग से प्राप्त करते हैं वह देवयान मार्ग सत्य से व्याप्त हैं प्रवृत्त हैं ऐसा अन्वय होगा तो इसलिए कहते य सत्य सत्यस्य परम निधानम और जब निर्विशेष ब्रह्म ही अर्थ करना है हिरण्यगर्भ नहीं परम निधानम का तो फिर यत्र शब्द से लिया जाएगा यत्र सत्य को ये जिस सत्य में यानी सत्य रूपी साधन में निधानम यानि निहितम साध्य रूप से फल के रूप से निहित है स्थित है कौन ओ तत्व यानी परमार्थ तत्व ओ परम यानि सर्वोत्कृष्ट हैं निरतिशय हैं तो निरतिशय आत्म तत्व जिस सत्य रूपी साधन में निहित हैं उस सत्य रूप साधन से देवयान मार्ग वितत् हैं ऐसे यत्र शब्द के दो अर्थ करना जब परम निधान शब्द से आप हिरण्यगर्भ को लोगे तो यत्र शब्द से ब्रह्मलोक। लोक निधानम का अर्थ करोगे परमात्मा तत्व तो यत्र शब्द से लिया जाएगा सत्य रूप साधन को तो यत्र यम सत्यस्य सत्य सत्य फलभूत परमात्मत ये निहिता तेन सत्यन देवयानपन्था व्यात ऐसा उस सत्य से जिसमें परमात्म तत्व निहित है, यानी परमात्म तत्व प्राप्ति का जो साधन है अनेकों सहयोगियों में मुख्य सहयोगी हैं परमात्म तत्व प्राप्ति में उस सत्य से देवयान मार्ग वीतत हैं उसी देवयान मार्ग से आप्तकाम ऋषि ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। क्रम भाष्य है इस मंत्र का इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल